श्री रामकृष्ण भावधारा विज्ञान और धर्म स्वामी विवेकानंद की दृष्टि में विज्ञान के दावों का खंडन धर्म एक विज्ञान के परस्पर टकराव को स्वामी विवेकानंद ने एक दूसरे प्रकार से भी सुलझाने का प्रयत्न किया मानव को प्रभावित करने के लिए विज्ञान जो बढ़ा चढ़ा कर दावे प्रस्तुत करता रहा है स्वामी विवेकानंद ने उनकी आलोचना की धार्मिक अंधविश्वासों की तरह वैज्ञानिक अंधविश्वास भी होते हैं लोग विज्ञान के सभी बातें बिना विचारे स्वीकार कर लेते हैं अगर आइंस्टीन या डार्विन आदि किसी बड़े वैज्ञानिक का नाम उद्धृत किया जाए तो लोग उस बात को शीघ्र स्वीकार कर लेते हैं स्वामी जी के क्रम विकास के सिद्धांत एवं आधुनिक जड़वाद के सिद्धांतों को युक्ति और विचार के द्वारा परखा तथा उन्हें सम अपूर्ण एवं असंतोषप्रद पाया उनकी यह निश्चित मान्यता थी कि विशुद्ध जलवाद अथवा उपयोगितावाद यूटिलाइज यूटिलाइजेरियरिज्म पर आधारित सिद्धांत मानव के समग्र अस्तित्व के रहस्यों को समझाने अथवा उसके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान प्रदान करने में असमर्थ है क्रम विकासवाद के सिद्धांत की अपूर्णता बताते हुए स्वामी जी ने कहा कि प्रत्येक क्रम विकास के साथ क्रम संकोच को भी स्वीकार करना होगा असत से सत की उत्पत्ति संभव नहीं है इसी तरह किसी मशीन से हम उतने ही ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं जितने की उसमें नियोजित की गई हो अगर मानव एक अमीबा या क्षुद्र जीवाणु सम अविकसित प्राणी का विकसित रूप हो तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि बुद्ध ईसा आदि पूर्ण मानव उस कोषाणों में संकुचित एवं अविकसित रूप में सदा विद्यमान थे यही नहीं उच्चतर जीवन के लिए हमारे द्वारा किए जा रहे संघर्ष यही सिद्ध करते हैं कि हम कभी उच्च अवस्था को प्राप्त हुए थे और अब उससे पतित हो गए हैं एक और विवादास्पद दार्शनिक विषय पर स्वामी जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं स्थूल पदार्थों की संगति से सूक्ष्म विचारों अथवा मानसिक शक्ति की उत्पत्ति होती है अथवा विचार स्थूल शरीर का गठन करते हैं स्वामी विवेकानंद के अनुसार मानना कि विचार शरीर नामक यंत्र के अंग प्रत्यंगों के विशिष्ट प्रकार के सम्मिलित मात्र से पैदा होते हैं समस्या का समाधान प्रस्तुत नहीं करता क्योंकि शरीर का निर्माण किस शक्ति के द्वारा होता है कौन सी शक्ति जड़ पदार्थों को परस्पर संयुक्त करके देह का निर्माण करती है यह प्रश्न फिर भी बना ही रह जाएगा आत्मा अथवा विचार नामक ऊर्जा का कारण स्थूल देह है यह कथन तो मानव गाड़ी को बैल के आगे जोतने जैसा है कारण कार्य से सदा सूक्ष्मतर होता है हमें उसी सिद्धांत को स्वीकार करना चाहिए जो अधिकतम तथ्यों का समाधान प्रस्तुत कर सके अतः यह कहना ही अधिक युक्ति युक्त है कि जो शक्ति जड़ पदार्थों को मिलाकर स्थूल देह का निर्माण करती है वही देह के माध्यम से प्रकट होती है यह मानना भी युक्ति संगत नहीं है कि जड़ पदार्थ से ऊर्जा पैदा हो सकती है इसके विपरीत यह प्रमाणित किया जा सकता है कि जिसे जड़ पदार्थ कहा जाता है उसका अस्तित्व ही नहीं है वह केवल शक्ति या ऊर्जा की एक अवस्था मात्र है घनत्व काठिन्य स्थूलता आदि जड़ पदार्थ की अवस्थाएं गति के परिणाम स्वरूप हो सकती हैं जलीय पदार्थों के प्रवाह को वेगवान करने से उसमें स्थूल पदार्थों जैसी शक्ति आ जाती है एक वेगपूर्ण जल की धारा की मार पत्थर की मार से कम नहीं होती इस तरह वायु का अत्यंत तीव्र वेग जैसा कि एक बवंडर में होता है उसे स्थूल पदार्थ की शक्ति प्रदान कर देता है तथा वह जड़ चट्टान तक को तोड़ सकता है अगर मकड़ी के जाले के तार को असीमित तीव्र गति से चलाया जाए तो वह एक लोहे के जंजीर के समान कठोर हो जाएगा तथा एक विशाल वृक्ष के मोटे तने को भी काट डालेगा अमेरिका में अनेक अवसरों पर स्वामी विवेकानंद को नास्तिकों अज्ञेवादियों भौतिकवादियों तथा तथा कथित युक्तिवादियों और स्वतंत्र विचारकों से विभिन्न दार्शनिक विषयों पर वार्तालाप करने का अवसर मिला था उन्हें उन्हीं के सिद्धांतों के द्वारा पराजित करते हुए स्वामी जी ने यह दिखाया कि जड़ पदार्थ की धारणा ही एक दार्शनिक मान्यता मात्र है भौतिकवाद अंततोगत्वा उस दार्शनिक चिंतन पर ही आधारित है जिसको वे लोग निंदा करते हैं उनके बहुकल्पित असंख्य नियम तथा सिद्धांतों का मानव मन के बाहर कोई अस्तित्व ही नहीं है स्वामी जी ने बताया कि उनका भौतिकवादी विज्ञान यथार्थ ज्ञान की तुलना में ही असत्य सिद्ध नहीं होता बल्कि उन्हें सिद्धांतों और नियमों द्वारा असत्य प्रमाणित होता है जिस पर वह आधारित है विधु विशुद्ध तर्क या युक्ति अपनी सीमा को स्वीकार करने को बाध्य है युक्ति स्वयं युक्ति के परे तत्व का संकेत प्रदान करती है युक्तिवाद को यदि उसकी चरम परिणति तक ले जाया जाए तो वह अंतो एक ऐसे तत्व तक हमें पहुंचाएगा जो जड़ पदार्थ ऊर्जा शक्ति और मन के परे है प्रत्यक्ष पर आधारित यथार्थ केंद्रित ज्ञान हमें बुद्धि और इंद्रिय के परे नहीं ले जा सकता तथा उस अत सत्य का साक्षात्कार नहीं करा सकता जो समस्त जगत प्रपंच का आधार तथा कारण है मानव बाह्य जगत के बारे में जो कुछ जानता है वह देश काल की सीमा के इंद्रियों के विषय विषयों के संस्पर्श में आने से प्राप्त ज्ञान का परिणाम ही है अतः मानव मन देश काल के परे की किसी भी वस्तु को नहीं जान सकता इंद्रिय संवेदन तथा त द्वारा उत्पन्न ज्ञान शक्ति के मन की धारणाओं के द्वारा प्रभावित होता है पाश्चात्य मनीषी अभिव्यक्त चेतना से पृथक किसी चैतन्य सत्ता के अस्तित्व को जानने में असमर्थ रहे हैं अतः वे चरम सत्य के विषय में अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच सके हैं तात्पर्य यह है कि पाश्चात्य विज्ञान जीवन एवं अस्तित्व के से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान प्रदान नहीं कर सकता धर्म एवं विज्ञान का सामंजस्य विज्ञान की सीमाओं को प्रदर्शित करते हुए भी स्वामी विवेकानंद विज्ञान की उपयोगिता और उसके धर्म के साथ सामंजस्य की संभावना से भी अवगत थे धर्म एवं विज्ञान दोनों ही ज्ञान की दो विधाएं हैं जो प्रकृति के नियमों को जानने का प्रयत्न करती है विज्ञान तथा कथित भौतिक जगत के स्वरूप को जानना चाहता है तो धर्म मन के सूक्ष्म जगत का अन्वेषण करना चाहता है जिसके माध्यम से बाह्य जगत की जानकारी होती है अतः धर्म की खोज का दायरा अधिक गहरा है इस रूप में धर्म विज्ञान का ही विस्तार है जिस प्रकार जड़ पदार्थ और मन एक दूसरे से संबंधित हैं पृथक नहीं उसी प्रकार विज्ञान और धर्म भी परस्पर संबंधित हैं अतः सत्यानुसंधान में मानव के प्रयत्नों में विज्ञान और धर्म की विधाएँ एक अविभाज्य श्रृंखला के समान है स्वामी विवेकानंद ने यह दिखलाने का प्रयत्न किया कि अंतर जगत और बाह्य जगत पृथक नहीं है तथा प्रत्येक स्तर पर स्थूल जगत सूक्ष्म में तथा विज्ञान दर्शन में पर्यवसित हो जाता है स्वामी विवेकानंद भारत की भौतिक समृद्धि के लिए विज्ञान की आवश्यकता को अच्छी तरह से समझते थे आज से एक शताब्दी पूर्व सन अठारह में वे भारत की जनता के लिए शुद्ध पेयजल की नितान्त आवश्यकता के प्रति सजग थे भारत की भौतिक उन्नति में उनकी विशेष सूची थी इसीलिए वे अमेरिका में बड़ी उत्सुकता के साथ तकनीकी तकनीकी तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों को देखते थे या उसी तरह के उद्योगों को भारत में प्रारंभ करने के लिए धन संग्रह का भी प्रयत्न करते थे उनकी प्रारंभिक योजना सर्वत्यागी निष्ठावान सन्यासियों का एक संघ तैयार करने की थी जो परंपरागत रूप से आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ विभिन्न यंत्रों की सहायता से लौकिक और आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा का भी घर घर प्रचार और प्रसार करें इसके साथ ही साथ वे यह भी भलीभांति जानते थे कि भौतिक उन्नति के साथ ही भौतिकवादी मनोवृत्ति एवं जड़वाद का भी विस्तार होता है एक ओर तो स्वामी जी चाहते थे कि भारत की भौतिक प्रगति हो तथा तो भारत की जनता को भोजन ही नहीं बल्कि थोड़ा भोग विलास की भी मिले तो दूसरी ओर वे सामाजिक और राजनीतिक विचारों के प्रचार के पूर्व समग्र भारत को आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों द्वारा प्लावित कर देना चाहते थे वे पाश्चात्य भौतिकवादी सभ्यता के अंधानुकरण के विरोधी थे तथा उन्होंने उसके विरुद्ध बार बार चेतावनी दी थी शुरू में तो वे पाश्चात्य देशवासियों विशेषकर अमेरिकावासियों की अद्भुत संघबद्धता के द्वारा मोहित से हो गए थे वे लोग थोड़े ही प्रयास में एक स्थायी संस्था का संगठन बना सकते थे जैसा भारतीय नहीं कर सकते लेकिन कुछ दिनों बाद ही अपने तीक्षण अंतरदृष्टि के द्वारा स्वामी जी इस प्रकार के संगठनों के पीछे निह स्वार्थ को पहचानने में समर्थ हुए थे वे जानते थे कि वे धूर्त भेड़ियों के एक झुंड के समान थे जो मात्र दूसरों का शोषण करने के लिए एकजुट हुए हों स्वामी जी ने बताया कि बहुप्रशंसित पाश्चात्य सभ्यता मूलतः अपने पड़ोसी मानव के संहार की कला में ही निपुण है यह सदा ध्यान रखना चाहिए कि अधिकांश लोग सत्या अनुसंधानी अथवा सही माने में धार्मिक नहीं होते वे सामान्यतः अर्थ और काम ही चाहते हैं भारत जैसे धार्मिक देश में भी यही बात है लेकिन भारत की विशेषता यह है कि सारा समाज आध्यात्मिक केंद्रित है आध्यात्मिक भित्ति पर आधारित है भारत के समाज एवं जीवन की पद्धति का गठन इस प्रकार हुआ है कि भौतिक सुख व समृद्धि के लिए प्रयत्नशील होते हुए भी धीरे धीरे व्यक्ति जीवन के आध्यात्मिक चरम लक्ष्य की ओर प्रेरित होता रहता है